पत्ति प्रकरण सर्ग तत्वज्ञान प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के के लिए एवं जगत पदार्थों में वैराग्य होने के लिए सृष्टि की असारता और असत्यता का अनान्य युक्तियों द्वारा वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म परब्रह्म को मैं देह हो इत्यकार से रहित देह में अहम भाव के कारण के बिना भी अहम ऐसी भ्रांति और परमाणु तथा क्षण के मध्य में इस जगत की जो कि बड़ा विस्तृत और चिरकाल व्यापी प्रतीत होता है स्थिति का कोई कारण नहीं है फिर भी उसमें जगत ऐसी भ्रांति जैसी कल्पना और युक्ति से उदित होती है इसे आप मुझसे फिर ऐसे ढंग से कहिए कि मेरी समझ में आ जाए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी चूंकि सब प्रकार की सकल भ्रांतियों को स्वरूप चैतन्य के अंदर ही स्थित सदा जानता है कभी भी उससे भी उससे अतिरिक्त कोई नहीं है, अतः सब सर्वात्मक ही है वह समता ही है सबके सर्वात्मक होने पर तनिक भी विषमता शेष नहीं रहती जब विषमता नहीं है तब जन्म आदि विकारों की उपपत्ति कहा इसलिए अज यानी परमात्मा ही वस्तुतः है इस जगत की भ्रांति कारण बिना हुई है ऐसा जो कहा वह ठीक ही कहा यह भाव है चित्त का भेद नहीं है सब बोध चाहे वे अर्थों के दो अर्थों के हो चाहे शब्दों के ब्रह्म ही है चित्त भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है विषय निष्ठ भेद के संबंध से चित्त में भेद प्रतीत होता है विषय का निस्सारण होने पर चित्त में भेद नहीं रहता संपूर्ण विषय रूप शब्दार्थ और उनके अवयव रूप जो तत्ताकार है वे बोधों के नहीं है क्योंकि चित्त में जड़ आकार के रहने में कोई युक्ति नहीं है जो आकार अनुभव में आता है वह वृत्ति का ही है बोधों का नहीं यह तात्पर्य है जैसे कटकता सूर्य सुवर्ण से पृथक नहीं है और जैसे तरंगता जल से पृथक नहीं है वैसे ही जगत भी ईश्वर से पृथक नहीं है ईश्वर यानी चित ही जगत रूप हुआ है यह जगत ईश्वर का विवर्त है यदि जगत का ईश्वर से भेद होता तो ईश्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता यह भाव है ईश्वर में जगत रूप ही नहीं है भाव यह की विवर्त पृथक सत्ता नहीं होती इसी प्रकार कटक कुंडला भी आत्मक के विवर्त ही है सुवर्ण में कटक आदि नहीं है क्योंकि विवर्त की पृथक सत्ता नहीं होती यह ऊपर कहा गया है जैसे अनेक अवयवों का समुदाय भूत अवयवी का रूप लोक में अविरुद्ध है वैसे ही अनवयवभूत यानी नित्य चित्त की एकात्मता कल्पित अनेक रूपों से अविरुद्ध है एकात्मा होने पर सबको सर्वात्म का लाभ होने से अनेकता हट जाती है इससे भी विरोध का ही अभाव है सब प्राणियों में अंदर स्थित समान का जो ब्रह्म स्वरूप मात्र का ज्ञान है वही परम ब्रह्म में जगत और अहम इस प्रकार भेद से प्रतीत होता है यानी यह भेद प्रतीति अज्ञान कल्पित है वास्तविक नहीं है जैसे स्फटिक के भीतर भेद होने पर भी प्रतिबिंबित वनपंक्तियों की स्थिति विरुद्ध नहीं है वैसे ही चिदघन परब्रह्म में उससे अभिन्न जगत और अहम भेद प्रतीति विरुद्ध नहीं है भाव यह में प्रतिबिंब रूप वनपंक्तियां पंक्ति से अतिरिक्त नहीं है फिर भी भेद से उनका सन्निवेश उनमे प्रतीत होता है जिसमे किसी प्रकार का विरोध नहीं है वैसे ही ब्रह्म से अभिन्न ही यह जगत ब्रह्म में भेद से प्रतीत होता है जैसे शून्य जल के अंदर अंदर स्थित है, है। वैसे ही सृष्टि सृष्टि या शब्दार्थ से शून्य परब्रह्म के न तो सृष्टि में समवाय संबंध से परब्रह्म रहता है और न सृष्टि ही अवयव रूप से परब्रह्म में रहती है वास्तव में अवयव और अवयवी में, में भी परस्पर की आधारता उत्पन्न नहीं होती होती है। विचार कीजिए अवयवों में समवाय संबंध से रहता हुआ प्रत्येक अवयव में सर्वांच से रहता है अथवा कुछ अवयवों को लेकर प्रथम पक्ष में प्रत्येक अवयव में अलग अलग अनेक अवयवी हो जाएंगे ऐसी स्थिति में गाय के कान में भी संपूर्ण गाय रहेगी अतः उसके दोहने आदि कार्य होने लगेंगे और अवयवों का विश्लेषण होने पर भी अवयवी का जाति से समान नाश नहीं होगा दूसरे पक्ष में अनवस्था से अनंत अवयव होने के कारण मेरु और सरसों में साम्य हो जाएगा तात्पर्य यह यह है कि जब प्रत्येक अवयव में कुछ अवय अवयवों को लेकर अवयवी रहता है ऐसा माँ यदि माना जाए तो जिन अवयवों को सद्भाव मानना पड़ेगा फिर उन, -उन अवयवों में भी मानना होगा ऐसी स्थिति में अनवस्थित अनंत अवयव मानने होंगे फलतः मेरु और रसो में समान परिमाण की प्रसक्ति होगी क्योंकि दोनों के अवयव अनंत है इसी प्रकार अवयव भी अवयवी में क्या एक भाग में रहते हैं या सर्वांश में पहले पक्ष में अनावस्था दोष होगा द्वितीय पक्ष में अन्य अवयवों का समावेश न होने से तथा अद्वितीय ब्रह्म में अवयवों का संबंध नहीं होने से संपूर्ण द्रव्यों की निरवय निरवयत्वापत्ति हो जाएगी इसीलिए अवयव और अवयवी की अनवयव से ही यह सत्ता है यह सिद्धांत है परमार्थ चिद्रूप ब्रह्म दर्पण में आंखों का प्रतिघात होने से अपने मोह की ना ही अविद्या में प्रतिबिंबित अपनी संविद से अपने चिन्मात्र स्वरूप प्रपंच की रहस्यभूत अज्ञानवृत अपने स्वरूप की ही ऐसी कल्पना करता है जैसी कि वायु अपने निष्पंद की कल्पना करता है यह शब्द तन्मात्रा जो पहले अपने कारण में लीन थी सर्वशक्तिमती माया से संविलित ब्रह्म को धारण कर चित्त से अंतकरण में उसी क्षण में संकल्प के समान चिद्रूप आकाश की तुल्य स्फुरी होती है वही आकाश की उत्पत्ति है वही यानी आकाशता को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपने में स्वसत्तात्मक वायुता का जिसके, जिसके अंदर स्पर्श तन्मात्रा का संस्कार उद्बुद्ध हो गया ऐसा अनुभव करता है जैसे कि पवन अपने में स्वयं स्पंदता का, का स्पंदन क्रिया अनुभव करता है। पवन आत्मा को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपनी सत्तात्मक तेजसता को जिसके मध्य में तेजस्तन मात्रा का उन्मेष हो चुका है ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि तेज स्वयं प्रकटता को प्राप्त होता है तेजस्ता को प्राप्त प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं निज सत्तात्मक जलत्व को जिसके अंदर रस तन स्थित है ऐसे प्राप्त होता है जैसे जल स्वयं द्रवता को प्राप्त होता है यह चित्त का चमत्कार ऐसा है कि इसकी प्रतीति का तराजू में जोखे जोखे हुए की नाई कठिनाई से लक्ष्य करने योग्य निमेश के लाखवे हिस्से के तुल्य है इस तरह का भी जो संबित का जगदाकार स्वरण है वह करोड़ों कल्पों तक रहने वाली सृष्टियों की परंपरा बन जाता है चित्त स्वरण में काल से अपर अपरिचिन्नेश के यानी लाखवे हिस्से का आरोप अथवा करोड़ों कल्पों का आरोप मायक है इसलिए वास्तविक में उसमें कोई विरोध नहीं है यो आरोप की कल्पना हो सकती है यह है एक बार प्रकाशित न, न कि बीज बीज में रुक रुक कर प्रकाशित यानी नित्यस्व प्रकाश सृष्टि और प्रलय जिसके अंतर्गत है जन्म और विनाश से रहित तथा विक्रिया आदि दोष शून्य स्थित दोषार्थ सत्य वस्तु के ज्ञात होने पर अपवर्ग होता है उक्त परमार्थ वस्तु सृष्टि युक्त होने पर भी विषमता से रहित ही है यदि उसका परिज्ञान न हो तो परमार्थतः सृष्टि शून्य भी सृष्टि रूप होती है चैतन्य रूप जो ब्रह्म है उसको ज्ञानी लोग अपने आत्म रूप से अपने में जैसा जैसा जानते हैं वैसा वैसा यानी उस उस प्रकार का वह ब्रह्मा आत्मा में होता है यानी माया से तत तत सब साकारों को धारण करता है क्योंकि वह माया रूप शक्ति से युक्त है यदि जगत परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो चित्त का विलास होने से तथा चित्तानुभव रूप होने से वह सत्य ही है यदि ब्रह्म भी मन से संयुक्त ज्ञानेन्द्रियो से देखा जाए तो वह भी असत्य ही है क्योंकि वह संपूर्ण नामों को प्राप्त हुआ है भाव यह है कि वाणी के अगोचर ब्रह्म का वाणी का गोचर वह रूप सत्य नहीं हो सकता जैसे वायु में चलन से पहले असत्य के तुल्य वायु में आविर्भाव होने से सत्य तुल्य स्थित है चलन के समय वायु की सत्या का सत्ता का परिज्ञान होने से सत्य वायु में केवल स्थिरता से रहने के कारण असत्य सात रहता है वैसे ही यह सृष्टि भी असत रूप मूल अज्ञान में अधिष्ठान सत्ता से संकल्प तथा सत्य भी अधिष्ठान में असत्य माय रूप होने से असत्य स्थित है जैसे तेज के अंदर आलोकता यानी चमक अन्य यानी अभिन्न होती हुई भी भिन्न प्रतीत होती है वैसे ही चिदघन ब्रह्म में असत्य रूप विश्व की शोभा सत्य प्रतीत होती है जैसे खिलौना बनाने के लिए तैयार की गई गिली मिट्टी में न बनाए गए खिलौने रहते हैं जैसे खिलौने बनाने के लिए प्रस्तुत कांट में खिलौने स्थित है और जैसे सियाही के चूरण में अक्षर स्थित रहते हैं, वैसे ही परब्रम्ह में सृष्टि स्थित है ब्रह्म तत्वरूप मरुभूमि में त्रिजगत रूपी मृग तृष्णा यद्यप्य है फिर भी मायावश सत्य सी प्रतीत होती है यानी जैसे मरुभूमि में मृगतृष्णा अन्य होती होती हुई भी अन्य सी होती है वैसे ही ब्रह्म तत्व में असत्य भी यह त्रिजगत सत्य प्रथित होता है ब्रह्म वश रूप जीव बना हुआ ब्रह्म सर्ग को ही अपना आत्मा जानता है और तत्वदृष्टि से परब्रह्म से अनन्य होने के कारण नहीं जानता है जैसे कि बीज अपने अंदर स्थित वृक्ष को नहीं जानता जैसे दूध में मिठास मिर्चे में कड़वापन, पानी में तरलता और वायु में चलना भिन्न रूप से रहता है वैसे ही परमात्मा में यह असत विनाशी स्वरूप सर्ग चिद्रूप होकर स्थित है यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है तथापि अज्ञानवश भिन्न सा लगता है पर ब्रह्म रूपी सर्ग का जगत के रूप से जो स्फुर हुआ है यह अकारण है इसीलिए वह ब्रह्म रूपी मनी से भिन्न नहीं है ज्ञान योग में दृढ़ अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न से होता है कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी भी न तो पैदा होती है और न नष्ट होती है सब शांत अविनाशी चित शीला के समान ठोस ब्रह्म ही है इस श्लोक से अभिनय पूर्वक ज्ञान योग का आकार दर्शाया परमाणु में स्थित से भ्रांति में हजारों सृष्टियों के समूह के समूह उत्पन्न होते हैं। उनमें भी प्रत्येक परमाणु में सृष्टिया होती है परमाणु के अंदर सृष्टियों के समूह की समावेश पूर्वक स्थिति कैसी हो सकती है यानी परमाणु के अंदर सृष्टियों के समूह की स्थिति असंभव है वह कभी कभी प्रकार कभी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है अतः मिथ्या ही है यह भाव है जैसे जल के भीतर तरंग आदि गुप्त और अगुप्त रहते हैं वैसे ही जीव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि शक्तियां भीतर स्थित है पुरुष जैसे जैसे विरक्त होता है वैसे वैसे मुक्त होता है इसीलिए ज्ञान वैराग्य की से अहम इस प्रकार देह को देह न करता हुआ यानी उनको न देखता हुआ कौन जन्म मरण भ्रांति को प्राप्त होगा कोई भी नहीं जो लोग परा यानी ईश्वर चैतन्य रूप अपरा यानी जीव चैतन्य रूप क्रमशः ईश्वर चैतन्य रूप पराचिति को नाम रूपात्मक जगत कल्पना रूप उपाधि से रहित और जीव चैतन्य रूप अपराचिति को चराचर देह आदि रूप निकृष्ट उपाधियों से शून्य और जन्म आदि विकारों से शून्य जानते हैं, वे संसार पर विजय पाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। पर ब्रह्म में व्यक्ति जीव रूप प्रकट अद्वितीय चिथि ऐसी, ऐसी रहती है जैसे द्रवभूत जल के अंदर आवर्त की रेखा रहती है वही अहंकार से युक्त होकर इन जगतों को धारण करती है परमात्मा में न तो जगत सद्रूप है और न असद्रूप है व्यष्टि के तुल्य समष्टि में भी अहंकार और संकल्प से इन दोनों के कारण ही अपने भीतर संसार की कल्पना होती है ऐसी दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। अहंकार मई पद्म की भावना रूपी चिथि संकल्प के भेद से जगत की रचना करती है समष्टि चिथि हम लोगों के समान बहिर्मुख नहीं है किंतु अंतर्मुख ही है अनंत यानी भाग, विष्णु भगवान के निमेश के करोड़वे हिस्से रूप काल में युगांत रूप यानी बहत्तर हजार यानी सात करोड़ बीस लाख दिव्य वर्ष रूप अपनी आयु का अनुभव करती है अहो माया क्या नहीं कर सकती इकसठवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण बासठवा सर्ग पहले जगत वरनन, की भ्रांति मात्रता का वर्णन तदुपरांत जीवन मुक्ति आदि की सिद्धि के लिए महानियति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी परमाणु के लाखवे हिस्से की कल्पना में हजारों ब्रह्मांड और निमेश के निमेश के लाखवे हिस्से की कल्पना में हजारों कल्प दिखाई दे रहे हैं जो इस ब्रह्मांड के समान ही सर्वथा सत्य से प्रतीत होते है उनमें भी हर एक के अंदर प्रत्येक परमाणु में इसी प्रकार की ब्रह्मांड कल्पना और कल्प कल्पना होती है फिर उनके अंदर इस प्रकार इस कल्पना की कहीं समाप्ति नहीं है यह अनंत है अतएव यह भ्रांति ही है वह भ्रांति ही जगत रूप से भाषित होती हो रही है वर्तमान आने वाली और अतीत सृष्टि परंपराएं जैसे जलराशि अपने अंदर आवर्तो की परंपराओं को धारण करती है तथा बहती है वैसे ही प्रातिभाषिक सत्ता को धारण करती है और बहती है इस महामरु महामरुरूपी जगत में जैसे मरुभि में तटवर्ती वृक्षों और लताओं से गिरे हुए फूलों की कतार से भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत होती है वैसे ही सृष्टि शोभा भी मिथ्या ही है यानी मरुभूमि में पहले जल नदी ही मिथ्या है फिर उससे तटवर्ती वृक्ष और लताए एवं उनके द्वारा बरसाए गए फूलों का समुदाय कहा सारी की सारी परंपरा मिथ्या है वैसे ही यह सृष्टि शोभा भी मिथ्या परंपराओं से पूर्ण है स्वप्न और इंद्रजाल नगर के तुल्य औपन्यासिक नगर और पर्वत के तुल्य मनोरथ से कल्पित पूर और पर्वत के सदृश संकल्प के तुल्य असत्य ही यह सृष्टियों के अनुभव की भूमि प्रतीत होती है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ पूर्वोक्त प्रकार के सम्यक विचार से एक अद्वितीय ब्रह्म के अभेद से निर्विकल्प आत्म होने पर ये के भी शरीर यहाँ पर किस लिए रहते हैं यदि कहिए दैव से आक्रांत राजा बलि आदि के समान वे यहाँ रहते हैं तो वह भी नहीं हो सकता क्योंकि तत्व के ऊपर दैव की क्या दाल गल सकती है क्योंकि तत्वज्ञानी पुरुष का अकल्याण करने में देवता समर्थ नहीं होते क्योंकि वह देवताओं का आत्मभूत ही है यह श्रुति तत्वज्ञानी के विषय में देवताओं की असा, असम, असामर्थ्य कहती है कृपया बतलाइए कि उनके शरीरों की स्थिति में कौन प्रबल कारण है श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री रामचंद्र जी यहाँ पर संपूर्ण जगत के सुव्यवस्थित व्यवहार से रूपवती सी ब्राह्मी चित शक्ति जिसे नियति नियति कहते हैं, वह अवश्य अवश्यमभाविनी और संपूर्ण कल्पों में रहने वाली है सृष्टि के आदि में अग्नि आदि को इस प्रकार से सदा रहना चाहिए यो परमात्मा पर्मा, ही स्वयं संकल्पात्म वृत्ति रूप पदार्थ वैचित्र्य को अप्रतिहत रूप से प्राप्त होता है वही नियति है वही निहति से अभिन्न होने से संपूर्ण जगतों की स्थिति प्रकाश सामर्थ्य विवेक क्रिया, जन्म, अर्थ क्रिया आदि की हेतु होने से क्रमशः महासत्ता महाचिति महाशक्ति महादृष्टि महाक्रिया महोदभव, महास्पंदनामो से कही जाती है सब जगत इस प्रकार तृणों के समान परिवर्तित होते हैं क्रूर स्वभाव वाले दैत्य सौम्यालेवता विशाल विशाल विशालाकार पर्वत सर्प आदि कल्प पर्यंत व्यवस्था कर रखी है यद्यपि ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार और आकाश में चित्र लेखन अत्यंत असंभावित है तथा उसका कभी यानी अज्ञावस्था में अनुमान हो सकता है परंतु नियति की स्थिति विपरीत हो इसको इसका तो अनुमान करना भी संभव नहीं है तत्वज्ञानी विरंची आदि अज्ञानियों के बोध के लिए ब्रह्म ही वह नियति और यह सर्ग है ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में वृक्ष आकाश को पूर्ण करके स्थित है वैसे ही यह सृष्टि आदि मध्य और अंत अंतर ही तथा अचल ब्रह्म को पूर्ण करके स्थित है अज्ञा की दृष्टि से चल के सदृश दिखाई देती है जैसे स्फटिक शिला के अंदर प्रतिबिंबित वन पंक्तियां रहती है वैसे ही माया शबल ब्रह्म में स्थित हिरण्य गए जैसे सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्न स्वप्न कल्पना के आधार आकाश को देखता है वैसे ही नियति रूपी भावी सृष्टि को देखा जैसे अंगी देह में अंगों को देखता है वैसे ही हिरण्य गर्वचित स्वभाव होने के कारण नियति आदि सृष्टि आदि रूप अंगों को देखता है दैव नाम से प्रख्यात यह नियति जो मोह से अधिभूत न होने से शुद्ध ईश्वर संकल्प रूप है जगत की व्यवस्था रूप से भूत भविष्य एवं वर्तमान काल में स्थित संपूर्ण पदार्थों को खूब आक्रांत कर स्थित रहती है अमुक पदार्थ में इस प्रकार स्पंद होना चाहिए अमुक को भुक्त भुक्तृता पद भुक्त पद प्राप्त होना चाहिए इससे इस प्रकार अवश्य होना चाहिए इस प्रकार दैव नियति है यही महानियति ही पुरुषी चेष्टा संपूर्ण तृण पेड़ पौधे झाड़िया आदि है यही संपूर्ण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत स्वरूप जगत है और यही काल क्रिया आदि स्वरूप है इससे पुरुष की अदृष्ट संबंधिनी सत्ता लक्षित होती है जब तक तीन भुवन है तब तक यह व्यवस्था है प्रलय होने के पश्चात यह दो सत्ताए एकात्मता से स्थित होती है मनुष्य को अपने पौरुष से ही नियति सत्ता और पुरुष अदृष्ट संबंधिनी सत्ता दोनों सत्ताओं को बनाना चाहिए नियति और पौरुष भी इसी प्रकार प्राणी के अदृष्ट से निर्वाही है इस क्रम से इस प्रकार की नियति स्थित है।, है राम जी आपको मुझसे पूछना चाहिए इस विषय में भी दैव पौरुष निर्णय ही हेतु है आपको मेरे द्वारा उक्त पौरुष का पालन करना चाहिए यह भी ही है जो मुझे दैव आएगा, इस प्रकार कोई मनुष्य दैव का अवलंबन कर पौरुष प्रयत्न को न कर अजगर की वृत्ति धारण कर चुपचाप बैठा रहता है वह भी उसके अनुरूप पूर्व जन्म के कर्मों से उदबोधित नियति के कारण ही होता है यह निश्चय है यदि पहले भी कोई पुरुष निर्व्यापार ही रहेगा तो बुद्धि नहीं होगी बुद्धि से होने वाले कार्य भी नहीं हो होंगे कार्य से होने वाले विकार नहीं होंगे और विकारों के गा, गाय आदि से शरीरों के आकार नहीं होंगे इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है यदि कर्म न करेगा तो क्षीण हो जाएगा इस प्रकार पुरुष कर्म मूलक ही कल्प पर्यंत व्यवहार स्थिति होनी चाहिए इस प्रकार नियति के कारण ही सब पदार्थ स्थित है यह अर्थ है इसकी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए इस प्रकार की अवश्य भवित व्यतारूप का रुद्र आदि की बुद्धि द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता बुद्धिमान पुरुष ऐसा निश्चय कर पौरुष का कभी त्याग न करे क्योंकि नियति पौरुष रूप से ही नियामिका होती है यानी पूर्व जन्मो में किया गया पौरुष ही वर्तमान जन्म में नियति रूप होकर इसे ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नियम करता है पुरुष के प्रयत्न रूप से अवि अविवक्षित यानी अनिच्छित केवल ईश्वर के संकल्प मात्र से नियति कही जाती है वही पुरुष प्रयत्न से सृष्टि फल से उपहित होकर पौरुष कही जाती है क्योंकि पुरुष के प्रयत्न के आकार में परिणत न हुई नियति निष्फल है और पौरुषात्मिका सफल है भाव यह है कि नियति पुरुषार्थ रूप फल प्रदान में असमर्थ है अतः निष्फल है और पौरुष पुरुषार्थ रूप फल प्रदान में समर्थ है अतः सफल है सचमुच देखा गया है तथा भी मोह में ग्रास डालने और निगलने आदि कर्म से ही देखा गया है जो नियति से मुझे तृप्ति हो जाएगी यो सोचकर मुख बनकर अकर्मण्य होकर पौरुष शून्य रहता है वह कदापि तृप्त नहीं हो सकता जो वह क्षुधा से व्याकुल होकर कुछ काल तक जीता है वह प्राण चलन आदि पुरुष प्रयत्न से ही जीता है पौरुष के बिना कदापि तृप्ति आदि नहीं हो सकती यह भाव है यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध करता रहता है और उस प्रयत्न से साधु यानी तत्वज्ञानी होकर यदि मुक्ति पा जाता है तो वह मुक्ति प्राप्ति भी प्राण निरोध आदि पौरुष का ही फल है इसलिए पौरुष के बिना किसी की भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए शास्त्रीय पौरुष में तत्पर होना श्रेय का कारण होने से साधन रूप से श्रेयस्कर है और अत्यंत मोक्ष फल रूप से श्रेय है इन फल और साधन रूप श्रेय्यों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है यानी कार्य सहित अविद्या के विनाश में समर्थ है इस तरह दुख रहित ही उनकी नियति है जो यह दुख रहित नियति है वह यदि ब्रह्म सत्ता की आभा में यानी स्फूर्ति में प्रयत्न से स्थिर की जाए तो वही परम शुद्ध नामक परम जिसे श्रुति सा काष्टा सा परागति कहती है प्राप्त ही हो गई इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जैसे पृथ्वी के अंदर स्थित जल की सत्ता तृण लता वृक्ष झाड़ियों से स्फुरित होती है वैसे ही सर्वव्यापक ब्रह्म ही पूर्वोक्त नियति के विलासों से जो कभी नष्ट नहीं होते स्फुरित होती है सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण तिरसठवा सर्ग ब्रह्म माया शक्ति के विलास से जिस प्रकार सर्वस्वरूप से और सर्वतः स्फूरित होता है उसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी चूंकि यह माया शबल ब्रह्म संपूर्ण वस्तुओं के रूप से संपूर्ण कालों में संपूर्ण देशों में सब पदार्थों का रूप धारण करने में समर्थ युक्त है, अतैव सर्वाकार होने के कारण सबका नियमन करने में समर्थ है, अतैव सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर, सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप है यह आत्मा है और सर्वशक्तिशाली है यानी आत्मा होने से और सर्वशक्तिशाली होने से यह विप्रकर्ष और तटस्थता से शून्य है सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता क्योंकि सर्वशक्तिशाली होने पर भी कहीं पर यानी अंतकरण रूप उपाधि में जीव रूप से प्रवेश होने पर चित्त शक्ति को प्रकट करता है कहीं पर प्रवेश करने से शांति को प्रकट करता है कहीं पर प्रवेश करने से जड़ शक्ति को प्रकट करता है कहीं पर, कही पर राग लोभ आदि वृत्तियों का उल्लास प्रकटता है कहीं पर कुछ यानी मिश्रित गुणों का कार्य होने से विशेष रूप से कथन के योग्य प्रकट करता है और सुषुप्ति और प्रलय में कुछ भी प्रकट नहीं करता जिस स्थान में जिस काल में जिसकी जिस प्रकार से यह भावना करता है वहां पर उस समय उसको वैसा ही देखता है सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति जैसे उदित होती है वह वैसे ही स्थित है तब वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली होती है शक्ति और शक्तिमान के भेद की कल्पना व्यवहार दृष्टि से ही है परमार्थ दृष्टि से नहीं परमार्थ दृष्टि से तो ये शक्ति या आत्मरूप है बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद की कल्पना कर रखी है आत्मा में तनिक भी भेद नहीं है जैसे सागर में छोटी बड़ी तरंग और जल का कंकन बाजूबंद से सोने का और अवयव तथा अवयवी का परस्पर भेद वास्तविक नहीं है वैसे ही यह आत्मा भेद वास्तविक नहीं है किन्तु व्युत्पा, व्युत्पादक पुरुष की बुद्धि से परिकल्पित है क्योंकि रज्जु आदि पदार्थ जिस प्रकार से यानी सर्प के आकार से प्रतीत होता है वह उसी प्रकार का विवर्त रूप से होता है न कि परमार्थ रूप से क्योंकि यह सर्प आदि रज्जु आदि के न तो बाहर उदित होता है और न भीतर सर्व साधारण को प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य भोक्ता के अदृष्ट से उदबुद्ध होकर कहीं पर कुछ ही वस्तु को भ्रांति से देखता है न तो सब ठोर उसी को देखता है और न स्वरूप को ही देखता है यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह विस्तृत प्रपंच ब्रह्म ही है किंतु कि व्यक्तियों ने शक्ति और शक्तिमान अवयव और अवयवी इस प्रकार से भेद की कल्पना कर रखी है यह भेद पारमार्थिक नहीं है इस प्रकार मिथ्या ज्ञान से उपहित चिति चाहे शास्त्रानुकूल हो चाहे शास्त्र जिसका कर्तव्य संकल्प करती है उस विषय में उद्युक्त होती है अभिनिवेश से तत्त विहित या निषिद्ध कर्म करके उसके फलभोग काल में उसको देखती है प्रथम सृष्टि संकल्प से लेकर भूत भौतिक देहों से से भोग्य आदि सृष्टि पुरुष भोग पर्यंत सकल प्रपंच रूप भूतभौतिक्रह्मजीति ही प्रतीत हो रही है अन्य कुछ भी नहीं है समाप्त। उत्पत्ति चौसठवा सर्ग भोग्य की विचित्र शक्तियों के आविर्भाव का निरूपण तथा भोक्ता की जीवित्व प्राप्ति के क्रम का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्रीरामचंद्रजी जो यह घट घटव्यापी स्वयं प्रकाश कारणों का भी कारण महामहिमाशाली विशुद्ध जन्म और विनाश से रहित आनंद रूप परमात्मा है शुद्ध चैतन्य स्वरूपी पर परमा, अनेन नाम रूपे इस श्रुति से नाम रूप विस्पष्ट रूप जगत सृष्टि से पहले जीव लिंग समष्टि की उत्पत्ति से जीव उत्पन्न होता है वह उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है उससे यह जगत उत्पन्न हुआ है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान ब्रह्म होने के कारण अत्यंत अपरिछिन्नताूप वृद्धि को प्राप्त स्वानुभव से वेद्य अद्वितीय ब्रह्म में छोटा सा जीव पूर्व सिद्ध ब्रह्मता से विरुद्ध पृथक सत्ता को कैसे प्राप्त होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विशुद्ध व्यापक ब्रह्म है जिसमें द्वैत प्रतीतिया असत है जो असीम चैतन्य स्वरूप अविनाशी और आनंद स्वरूप है एवं जो आत्मज्ञानी नहीं है उनके लिए उसका स्वरूप बड़ा भयंकर है जैसे कि वृद्ध पुरुषों ने कहा है योगो वै नाम योगिनो अस्पर्श योगि मतलब यह अस्पर्श योग सर्वियों के लिए दुर्दर्श है भयशून्य में भय देखने वाले योगी इससे भयभीत होते हैं उसका जो सम परिपूर्ण, शुद्ध चिन्हरहित सत्यस्वरूप है जिसका कि ज्ञानी भी निर्देशन ही कर सकते वह शांत परम पद है उसी का मोक्ष होने तक उद्भव बीज की सत्ता होने से उदित हुआ उपाधि स्वभाव से जो चलन शक्त्यात्मक शक्तियात्मक सत्य स्वरूप है वह जीव शब्द से कहा जाता है परम आदर्श रूप चिताकाश में अनुभव रूप इन अनंत जगज्जाल परंपराओं का प्रतिबिंब पड़ता है श्री रामचंद्र जी निर्मल चिदाश का प्राणाधीन से स्वाभाविक निष्क्रियता के छिपा जाने पर जो यानी यानी अहम उदित होता है वही जीव है जैसे वायु का चलन स्वाभाविक है वैसे अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है और हिम की शीतलता स्वाभाविक है वैसे ही आत्मा का जीवत्व भी स्वाभाविक है जो जो है, उसका स्वयं अपने स्वरूप से के कारण यानी ज्ञान स्वरूप की परिचिनतासी है वही जीव नाम से पुकारा जाता है जैसे अग्नि की चिन्हगारी अपने को उद्दीप्त करने वाले घी तेल आदि की अधिकता से अपनी स्वाभाविक प्रकाश का प्रकाशता को प्राप्त होती है वैसे ही वही जीव क्रमशः वासना की दृढ़ता से को प्राप्त होता है जैसे दर्शक पुरुष द्वारा अपने नेत्रों के गोचरण होने वाले आकाश भाग में दौड़ाया गया नेत्र जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक नीलिमा ही देखता जहाँ पर पहुंच आगे बढ़ने में असमर्थ होता है वहाँ से आगे उसका मार्ग नीला न होने पर न होने पर भी उसे नीला दिखाई देता है वैसे ही अहंता से रहित अपने वैसे ही अपने पूर्व संकल्प के संस्कार से जागृत हुई अपने में अध्यस्त इस इंद्रनील शीला के सदृश निबिड़ता से जीव अहंकार को ग्रहण करता है वायु के स्पंद के समान स्फुरित हुआ अहम भाव आत्मा का दैशिक और कालिक परिच्छेद करता है तथा स्वयं संकल्पवश उसने देह आदि का आकार धारण कर रखा है वही अहंकार संकल्पोन्मुख संकल होकर अहंकार रूप से रुद्र चित्त रूप से विष्णु और जीव रूप से ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध है तथा क्रमशः उनके उनके ही मन माया प्रकृति ये क्रिया नाम है उनमें संकल्पात्मक चित्त संकल्प से भूत तन मात्राओं की कल्पना करता हुआ चेतनात्मक पूर्व अवस्था से अवश्य चुत होता है और जड़ प्रपंच रूप होता है पंचभूत तन मात्रा को प्राप्त हुआ वह चित्त यानी ब्रह्मा तेज कन बन जाता है ब्रह्म भाव से अत्यल्प होने के कारण उसे कन कहा है जिसमें अभी जगत उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे आकाश में वह तेज कन मंद प्रकाश वाले तारे के सदृश प्रतीत होता है जैसे बीज अपने स्पंदन से धीरे धीरे अंकुरित होता है वैसे ही अपने स्पंदन से धीरे धीरे पंचतन मात्राओं की कल्पना करने के बाद चित्त तेज कनता को धारण करता है जैसे जल जमने के कारण हिम रूप से तथा ओले के रूप से घनता को प्राप्त होता है वैसे ही अखंड नाम को प्राप्त हुआ वह तेज कन जिसके अंदर श्री ब्रह्म विराजमान रहते है पूर्व जन्म में मैं अंडहू जो अंड रूप से आत्मा भावना करने से अंडता को प्राप्त होता है कोई यानी जो उपासक नहीं है और पुण्यात्मा ही इस प्रकार दिव्य देह आदि की भावना से झटपट देव आदि की देह को प्राप्त होता है देवादि देह जो अहम नहीं है उसमें अहम भाव रूप भ्रांति को प्राप्त होता है तथा गंधर्भों से या अन्य देवताओं से सुरक्षित अमरावती आदि नगरो में निवास करता है कोई पापी पुरुष अपने संकल्प से स्वयं वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त होता है कोई पशु पक्षी आदि जंगम योनियों में प्राप्त होता है कोई राक्षस पिशाच आदि खेचर योनियों में प्राप्त होता जाता है, अपने संकल्पानुसार सबको स्वतः ही तत्व तत्त तत तत योनिया प्राप्त होती है सृष्टि के आदि में प्रथम उत्पन्न ही ब्रह्मार रूपी जीव जिसकी सूक्ष्म देह समी रूप उपाधि है और अपने संकल्प से ही जिसकी उत्पत्ति हुई है क्रमश विरंचिका पद प्राप्त कर अपने संकल्प से अंड के भीतर जगत की सृष्टि करता है। पूर्व संकल्प के सत्य संकल्प ब्रह्मा की तादात्म्य उपासना से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा जिस पदार्थ का संकल्प करते हैं उसे तुरंत अपने सत्य संकल्पता रूप स्वभाव के कारण उत्पन्न हुआ ही देखते हैं वे यानी ब्रह्म चैतन्य स्वभाव से सर्व कारणत्व और ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ है पीछे संसार के कारण होकर कर्म के निर्माण में होता होते है। जैसे जल से फेन निकलता है, वैसे ही चित्ता से स्वभावतः चित्त आविर्भूत होता है जैसे नाव आदि की रस्सियों से जल, जल से निकला हुआ फेन पीछे बंधता है जल नहीं बंधता वैसे ही पीछे जीव की देव, देह बंधक कर्मों से बंधनों को प्राप्त होता है चिदात्मा बंधन में नहीं नहीं पड़ता। किसी कल्पना यानी रचना रचना का मूल कारण संकल्प है। संकल्प है। के बिना रचना हो ही नहीं सकती। इसीलिए आत्मा ही जीव बनकर निष्क्रिय आत्मा से क्रमशः पृथक होकर कर्म करता है जैसे बीज में स्थित जीव अपने जीवित को जिसने सूक्ष्म रूप से पहले अपने अंदर अंकुर को धारण कर रखा है धारण करता है पीछे अंकुर पत्ते तना शाखा टहनिया पल्लव, पुष्प और फल के क्रम से नानत्व को प्राप्त होता है वैसे ही हिरण्यगर्भ जीव अनेकता को प्राप्त होता है जो अन्य वेष्टि जीव है वे भी इसी प्रकार अपने में वासना रूप से स्थित ही आकृति को यानी देह आदि के आकार को प्राप्त हुए है उनमें अंतर इतना ही है कि वे हृण्य जीव के संकल्प के पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मांड में देह को जिसके माता पिता रूप भूत आश्रय है प्राप्त होते हैं। तदनंतर जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए अपने कर्मों से ऊपर यानी ऊंच योनियों में या नीचे नीचे योनियों में यानी नीचे योनियों में प्राप्त होते है चित्त का जो स्पन्दन है वह कर्म कहलाता है सारांश यह की इस लोक में चित्त का जो स्पंदन है वही शुभाशुभ रूप कर्म है वही दैव भी कहलाता है और वही चित्त है जैसे वृक्ष से उसके अवयव रूप शाखा पत्ते फूल फल आदि पहले उत्पन्न होकर फिर फिर होते हैं, वैसे ही कारणभूत ब्रह्म से चित स्पन्द रूप शुभाशुभ कर्मवश भोक्तारूप प्राणियों का समुदाय तथा उनके आधार और भोग्य भुवनों में फिर फिर उत्पत्ति होती है चौसठवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पैसठवा सर्ग मन का भोग्य समुदाय का और भोक्ता के मूल का तत्व मात्र शेष है यह प्रदर्शन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी परम कारण से ही मन पहले उत्पन्न हुआ है वह मनन स्वभाव वाला है जो कुछ भोग्य पदार्थ है वे सब तदात्मक यानी मनोमय है जो कोई दृश्य पदार्थ है वह मन में ही स्थित है वह मन भी परम कारण में स्थित है यह इस प्रकार होता है और यह इस प्रकार नहीं होता इस प्रकार के भाव और अभाव के विषय में वह झूले के समान दाएं और बाएं घूमता है जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध स्मरण करने पर वहाँ पर विद्यमान न होने पर भी मनोरथ से देखी जाती है वैसे ही उस मन से सत और असत के तुल्य प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है मन के हट जाने पर ब्रह्म जीव मन माया कर्ता कर्म और जगत की प्रतीतिया का कोई भेद नहीं रहता केवल सब द्वैतों के एकमात्र आश्रय परमात्मा स्थित रहते हैं। जिसके विस्तार का आर पार नहीं है इस प्रकार के संबित रूपी जल के असीम प्रसारों से चिदे कारण यह आत्मा स्वयं विजृंभी यानी विकसित होता है अस्थिर होने के कारण असत्य तथा अवभासित होने के कारण सत्य यह मनोमय जगत स्वप्न के समान सत और असत रूप है जैसे स्वप्न के अस्थिर विषयांश का बाद होने पर स्थिर जो स्वप्न दृष्टा है उसका परिशेष दिखाई देता है वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए जगत न तो सत है न असत है और न उत्पन्न हुआ है केवल चित्त का भ्रम है यानी मिथ्या है। समाजिकों को विविध बुद्धियों की एका एक कार, भ्रम वैसे ही होता है जैसे इंद्रजाल की माया से क्षुब्ध हो पे अनेक लोगों को इंद्रजाल से बनी वस्तु में एकाकारता प्रतीति होती है जैसे भली भांति न देखने से स्थानु में व्यर्थ ही पुरुष प्रती होती है वैसे ही मन द्वारा की गई आसक्ति के बल से संसार नाम का यह लंबा स्वप्न आजों को प्राप्त हो हुआ है जैसे बालक स्वयं वेताल की कल्पना कर उससे होने वाले भय के भली भांति मन में जम जाने पर भय से परिपूर्ण चित्त होने के कारण भय की हेतु भूत वेताल की कल्पना पर शोक नहीं करता वैसे ही आत्म विषय का ज्ञान तथा अनात्माओं के दर्शन से चित्त भाव को प्राप्त हुआ भी आत्मा चित्त भाव से प्राप्त हुए अनर्थों के लिए शोक नहीं करता नाम रहित संपूर्ण दिशाओं को अतिक्रांत करने वाला यानी सर्वव्यापक आत्मा का मुखता रूप स्वभाव होने से उसके चित्त की उत्पत्ति होती है चित्त से जीवत्व की उत्पत्ति होती है, जीवत्व से अहम भाव की उत्पत्ति होती है अहम भाव से चित्तता होती है चित्त की विषय तन्मात्रा से इंद्रिया उनसे देह आदि का भ्रम देह आदि में यानी आत्मत्व भ्रम से अहम मम इस अभिमान से ब्रीजाकुर के समान नाना कार्य देह कर्म उनसे स्वर्ग और नरक तथा बंध और मोक्ष होते है चिदात्मा यानी ब्रह्म और जीव में जैसे भेद नहीं है वैसे ही जीव और चित्त में भी भेद नहीं है जैसे ही जीव और चित्त में भेद नहीं है वैसे ही देह और कर्म में भी भेद नहीं है वस्तुतः कर्म ही देह है कर्म से भिन्न सत्ता विशिष्ट देह नहीं है और देह ही चित्त है वह चित्त ही अहंगार विशिष्ट जीव है वह जीव ही ईश्वर चैतन्य है वह आत्मा मंगल और सर्वात्मक है यह सब एक पद से ही कहा गया है पैसठवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण छसठवा सर्ग द्वैत की केवल मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तु के त्याग से और ज्ञान से सहित मन का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार जैसे दीपक से अनेकता को प्राप्त हुए सौ दीपक होते हैं, वैसे ही अद्वितीय परम वस्तु चि यानी चिदात्मा ही अनेकता को प्राप्त होता है अथवा केवल चेत्य यानी विषय ही अनेक नहीं हुआ है किंतु पूर्वोक्त रीति से चित्त में प्रत्येक उपाधि के भेद से अनेकत्व सा हो गया है यदि पुरुष अपने अंतकरण में द्वैत के आग्रह से, से रहित यथास्थित तथा नाम रूप से शून्य आत्मा का विचार करे करता है तो वह वैसा ही उसे देखता है तब वह शोक नहीं करता जीव चित्त मात्र ही है चित्त से अतिरिक्त नहीं है चित्त के हट जाने पर यह जगत शांत हो जाता है जैसे जिस पुरुष के चरण जूते से आवृत रहते हैं वह समझता है कि सारी पृथ्वी चमड़े से आच्छ है वैसे ही जिसका चित्त से छुटकारा हो जाता है उसकी दृष्टि में जगत असत है जैसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ भी नहीं रहता वैसे ही जगत में भी केवल भ्रम को छोड़कर और कुछ नहीं रहता पैदा होता है बालक बनता है जवान होता है फिर बुढ़ावे को प्राप्त होता है मरण स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है यह सब भ्रम वर्ष चित्त का नाच है जैसे आकाश में अनेक हजार बुद्धबुद्धि के आकार की भ्रांति उत्पन्न करने में शराब की सामर्थ्य है वैसे ही ब्रह्मांड रूपी ये अनंत बुद्धबुद्ध तथा आत्मा से अभिन्न संसार को उत्पन्न करने में चित्त की सामर्थ्य है जैसे मल से कलुषित नेत्र एक चंद्र में द्वित्व देखता है वैसे ही चित्त की कला यानी यानी भ्रांति जनन शक्ति से अक्रांत यानी पराधीन की गई जीव जीवचि परमात्मा में द्वित को द्वित्व को देखती है जैसे शराब आदि के नशे में मस्त हुआ पुरुष नशे के कारण वृक्षों को घूमते हुए देखता है वैसे ही जीवचि चित्त से विक्षुब्ध संसारों को देखती है जैसे बालक खेलकूद में भ्रमण से देख भ्रमण से जगत को कुलाल के चाक के समान घूमता हुआ देखता देखते हैं, वैसे ही जीव चित्त से इस दृश्य को देखते हैं। इसमें संदेह नहीं है जब जीव चिती द्वित्व का अनुभव करती है तब द्वैत और ऐक्य का भ्रम होता है जब चिती द्वैत का अनुभव नहीं करती तब द्वैत और ऐक्य का विनाश हो जाता है जिसका अनुभव होता है वह चित्त से अतिरिक्त जड़ रूप नहीं है यानी काल में भी द्वैत सत्ता नहीं है चित्त से अतिरिक्त जड़ रूप कुछ नहीं है जो दृश्य की शांति होने पर विषय न रहने पर निरंधन यानी काष्ट शून्य अग्नि के समान चित्त स्वयं शांत हो जाता है जब पुरुष चित्त घन परमात्मा से एकता को प्राप्त होकर निश्चल रहता है चाहे वह समाधि में लीन हो चाहे व्यवहार करता हो तब श, स, स, कहा जाता है। अत्यल्प चिति विषय का अनुभव करती है घन चिथि विषय का अनुभव नहीं करती है जैसे कि थोड़ा पागल पुरुष का चित्त चमक उठता है लेकिन अत्यंत पागल व्यापार शून्य होकर रहता है उक्त सविशयता ज्ञान तथा समाधि की दृढ़ता से उदबुद्ध हुई चिदघन की एकता से अविद्या के हट हट जाने जाने से जाने पर दूर हो जाती है जो ईश्वर आदि की सर्वज्ञता है वह भी माईक कही है वास्तविक नहीं है अतः कोई दोष नहीं है जिसका ध्यान निरंतर चिदघन के सिवा अन्य विषय में नहीं रहता है अतएव चिदघन रूप परम पद यानी निर्विकल्प समाधि तथा आत्मसाक्षात्कार से युक्त चित्त का नैरात्म यानी स्वरूप शून्यता शून्य वेद्य निर्व, निर्विषयता आदि पर्याय शब्दों से प्रतिपादन होता है चिति चित्त के व्यापार द्वारा ही चैत्यता को प्राप्त होती है और मैं उत्पन्न हूँ जीवित हूँ देखती हु, संसार को प्राप्त होती हूँ इस प्रकार के असत्य को देखती है। चेतन, चेतन चित्त के स्वभाव से अतिरिक्त नहीं है जैसे की स्पंद को छोड़कर वायु का दूसरा स्वभाव नहीं है जैसे उष्णता के हट जाने पर अग्नि शांत हो जाती है वैसे ही व्यापार के नष्ट हो जाने पर चित्त अवशिष्ट नहीं रहता क्योंकि चेतन व्यापार के सिवा चित्त के अंदर किसी दूसरे स्वरूप का कोई अनुभव नहीं करता चित से जिस जिस किसी का अनुभव होता है वह चैत्य है रज्जु में सर्प भ्रम के तुल्य प्रतीत होने वाले उसे अविद्या भ्रम कहते हैं इस संसार नामक व्याधि का केवल ज्ञान मात्र से प्रतिकार हो सकता है यह चित्त का एक व्यापार मात्र है इसमें किसी प्रकार का आयास नहीं है यदि आप सब का परित्याग कर वासनामय चित्त से रहित तो होकर स्थित हो तो एक ही पलक में मुक्त हो जाओगे हो जाएंगे उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है जैसे सम्यक दर्शन से रज्जु में सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है वैसे ही प्रत्यक मुख होकर स्वतत्व दर्शन से यह संसार नष्ट हो ही जाता है जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसका सर्वथा त्याग कर यदि मनुष्य यदि पुरुष से रहा जा सके तो मोक्ष उसे प्राप्त ही है केवल इतने में कौन सी दुष्कर्ता यानी कठिनाई है जब इस संसार में महामहिमाशाली पुरुष अपने प्राणों का भी तृण के समान परित्याग कर देते हैं, तब जिस वस्तु की केवल अभिलाषा है उस वस्तु का परित्याग करने में कैसी? जिस वस्तु की अभिलाषा हो उस वस्तु का अपने चित्त से परित्याग कर प्राप्त वस्तु का कर्मेन्द्रियो से आसक्ति रहित तो होकर ग्रहण करते हुए और नष्ट वस्तु का शोक न करते हुए आप रहिए जैसे हाथ में रखा हुआ बिल वफल अथवा सामने स्थित पर्वत सबके प्रत्यक्ष ही रहते हैं, तिरोहित नहीं रहते वैसे ही उक्त लक्षण तत्व वित्ता की जन्मादि विकार शून्य ब्रह्मता अत्यंत प्रत्यक्ष ही है किसी से तिरोहित नहीं है जैसे प्रलय कालीन एक असीम समुद्र तरंगों से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है वैसे ही अप्रमेय आत्मा ही जगद्रूप से आविर्भूत होकर अज्ञ लोगो की दृष्टि से प्रतीत हो रहा है वही ज्ञान से अभी अभिव्यक्त होकर पुरुषार्थ पुरुषार्थ को देखता है, आ, मोक्षरूप को देता है और अज्ञात होकर पहले तो संपूर्ण अनर्थों के कारण कारणभूत चित्तता के लिए होता है तदनंतर चीर बंधन के लिए होता है ६६वां सर्ग समाप्त